ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधना की प्रतिक्रियाएँ ऐसा न करने पर गहरी समस्या और अस्थिरता आ सकती है और साधना का उद्देश्य सफल नहीं होगा इष्ट की जीवंत सत्ता के संपर्क में न आने पर तुम्हें लगेगा कि तुम मानो हवा में तैर रहे हो और तुम आधारहीन हो जाओगे तुम्हारी अपनी चेतना अपना आधार खो देगी इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हें असत्य आधार भूमि से अति अतिशीघ्र तथा निश्चय पूर्वक अपनी जड़ें निकाल लेनी चाहिए अपने इष्ट की निश्चित सत्ता की अनुभूति अत्यंत महत्वपूर्ण है तब तुम्हें आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी इष्ट एक कल्पना मात्र नहीं है इष्ट के रूप की स्पष्ट कल्पना के बाद उनके सान्निध्य की अनुभूति सचमुच होती है यह एक बहुत महत्व बात है यदि ध्यान का अभ्यास सही ढंग से किया जाए तो तुम्हें असीम शक्ति शांति और स्थिरता प्राप्त होगी मानो तुम्हारे हृदय में आनंद का घट स्थापित हो तब कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा साधना के अनेक वर्तमान बुरे परिणाम इष्ट की चेतना को अपनी चेतना से जोड़े बिना इष्ट के साथ आवश्यक संबंध स्थापित किए बिना उनके रूप की स्पष्ट कल्पना के कारण होते हैं आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नाजुक समय सदा उपस्थित होता है ऐसी कठिनाई उन सभी के सामने आती है जो अपनी साधना को तीव्रता नियमितता और निष्ठा निष्ठापूर्वक करते हैं जो सचमुच प्रगति करते हैं तथा तो उत्साह पूर्वक ध्यान करते हैं उन सभी के सामने यह समस्या आती है इस संकट और अस्थिरता से कोई बच नहीं सकता लेकिन उनको अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह लेनी चाहिए और अपनी साधना के बारे में चर्चा करनी चाहिए यदि कोई समस्या ही ना उठे जैसा कि कुछ लोगों में होता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है संभवतः उनकी साधना कारगर नहीं है ज्ञानी में ये संकट बहुत कम प्रचल होते हैं उसे अधिक विवेक और संतुलन होता है फिर भी कुछ समस्याएं तो प्रकट होती ही हैं, लेकिन सदा याद रखो कि ज्ञानी और भक्त दोनों में सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत चेतना का विकास होकर अध्यात्म चेतना का उदय होता है स्व प्रयत्न का त्याग न करो हम सभी में ये शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और हमारी साधना के साथ हमें इन प्रतिक्रियाओं को सहन करने की शक्ति में भी वृद्धि करनी चाहिए बहुत से लोग इन प्रतिक्रियाओं के दबाव से टूट जाते हैं बहुत से लोग कुछ समय के लिए पूरी तरह अस्थिर हो जाते हैं वे साधना के पूर्व जैसे थे उससे भी बदतर हो जाते हैं यदि तुम चेतना के अपने केंद्र को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अस्थिरता के समय से गुजरना होगा जब तक लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करते रहते हैं तब तक उन्हें इन विभिन्न अवस्थाओं का भान नहीं होता लेकिन सही ढंग से की गई साधना सर्वदा विभिन्न अचेतन वृत्ति प्रवाहों का मंथन करती है जिससे अस्थिरता आ जाती है कई बार ऐसे लोगों में मानसिक बल नहीं बचा होता है कभी कभी दीर्घकाल तक विक्षेपयुक्त दौलायमान स्थिति और यहाँ तक कि नैतिक अस्थिरता बनी रहती है इस निराशाजनक स्थिति में कई बार लोग साधना को उत्साहपूर्वक बढ़ाने के बदले उसका त्याग कर देते हैं साधना त्यागने से वे आध्यात्मिक दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं तब फिर वे एक दुर्भाग्यपूर्ण पतन से बच नहीं पाते जिससे वे लंबे समय तक पुनः उठ नहीं पाते अतः ऐसी परिस्थितियों में साधना त्यागना बहुत बुरा है और खतरनाक भी उसको और अधिक पकड़े रहो उसे और तीव्र और प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करो धीर स्थिर रूप से एकाग्रता और लगन के साथ ध्यान और जप किए जाना चाहिए साथ ही नैतिक आदर्शों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ऐसा न करने वाले लोग सभी लोग आगे या पीछे हटा दिए जाएंगे और वे कभी भी लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच सकेंगे यम और नियम और का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता उसमें सभी दिशाओं से उसके ऊपर दबाव डालने वाले बोझ और तनावों को सहन करने के लिए बहुत कम शक्ति रहेगी इसीलिए किसी भी साधक के लिए शारीरिक और मानसिक मार्गो से शक्ति व्यर्थ क्षय की कोई गुंजाइश नहीं है पुरातन आचार्यगण भड़ी भाती जानते थे कि उनके यम और नियमों के पालन में नैतिकता के विषय में इतने कट्टर होने का क्या कारण है यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसका परिणाम मानसिक विकार हमारी सभी क्षमताओं में पर्याप्त कमी तथा इंद्रियों की अधिकतर दाशता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा इन्हें केवल सिद्धांत मात्र मत समझो हम भी साधना की इन प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजरे हैं तथा हमने हमारे महान आचार्यों को देखा है तथा उनसे बहुत सी बातें सुनी हैं यह किन्हीं पुरातन रूढ़िवादी ग्रंथों में पाए जाने वाला पुस्तकीय ज्ञान मात्र नहीं है साधना का प्रारंभिक काल जब व्यक्ति को इन भयानक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है एक महान परीक्षा का समय होता है साधक में धैर्य और अटूट अध्यवसाय होना चाहिए उसके बाद अच्छे दिन आएंगे महान मानसिक शक्ति को नियंत्रण में रखना चाहिए अन्यथा हमारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहेगी एक सबल शरीर और सबल मस्तिष्क होते हुए भी एक समय ऐसा आता है जब हम अत्यधिक अस्थिर और भयग्रस्त हो जाते हैं प्रारंभ में उत्थिंकल कल्पनाओं और प्रेरणाओं के साथ संघर्ष का काल आता है उसके बाद है मानसिक यंत्रवत्तता और बौद्धिक आदतों से संघर्ष का काल लेकिन उसके बाद स्थिरता शांति और आंतरिक समता का काल उपस्थित होता है यदि साधक गुरु के निर्देशों का सावधानी से पालन करे और साधुओं के संग में रहे तो इनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं को अवश्य दूर रखा जा सकता है लेकिन यदि तुम्हें किसी भी प्रतिक्रिया का अनुभव न हो और यदि तुम पाओ कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ से ही बाधा रहित और सरल है तो बहुत संभव है तुम्हारी साधना में कुछ त्रुटि है बहुत संभव है कि तुम्हारी साधना तीव्र अथवा गहरी नहीं है वह यंत्रवत चल रही है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि संघर्ष और उलझने आध्यात्मिक लगन और तीव्रता के असंदिग्ध लक्षण हैं गैर आध्यात्मिक शक्तियों प्रायः आध्यात्मिक प्रयास के साथ जुड़ जाती है लेकिन छिलका दाने से शीघ्र अलग हो जाता है सच्चे आंतरिक आध्यात्मिक लगन वाले लोग विजयी और सफल होने तक संघर्ष करते रहते हैं जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक पिपाशा को कृत्रिम रूप से उत्तेजित किया है वे संघर्ष के प्रारंभिक दिखावे के बाद रुक जाते हैं अथवा मानसिक रोगग्रस्त भी हो जाते हैं साधक के प्रति सहानुभूति का व्यवहार साधना के इस काल में साधक के प्रति अत्यंत सहृदता तथा गहरी समझदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए क्योंकि यदि देखा जाए तो इसकी अस्थिरता उसकी गलती नहीं है बल्कि उसकी साधना का परिणाम है इसके लिए उसकी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा हमें उसके बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए इन अवसरों से गुजरने के बाद वह मानवों में श्रेष्ठ मानव बनकर उभरेगा, यह समय हम सभी के जीवन में आएगा लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में और यह सौभाग्य है क्योंकि यह अनुभव हमें दूसरों की सहायता करने में उपयोगी होते हैं स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था मैं अपने गुरुदेव के साथ छह वर्षों तक झगड़ा था फलस्वरूप मैं साधन पथ का प्रत्येक इंच जानता हूँ उनके तीव्र आध्यात्मिक संघर्ष ने उन्हें उन सभी कठिनाइयों का ज्ञान प्रदान किया जिन्हें साधक को लांघना पड़ता है इस ज्ञान के फलस्वरूप वे हजारों लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकें बहुत से साधक यह सोच घबरा जाते हैं कि यदि आध्यात्मिक जीवन ऐसी गंभीर अस्थिरता पैदा करता है तो यह बहुत हानिकारक और खतरनाक होगा इसमें कोई संदेह नहीं कि लापरवाह लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है जो लोग भारी कीमत चुकाना नहीं चाहते उन्हें आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए सहजात प्रवृत्तियों और अपवित्र स्मृतियों के कारागार की दीवारों को तोड़कर आध्यात्मिक चेतना के खुले प्रकाश में आने का साहसिक कार्य केवल बलवानों के लिए ही सुरक्षित है इस बीच साधक को अपनी इच्छा इच्छानुसार संगत में ऐसे लोगों के संग में विचरण नहीं करने दिया जा सकता जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन यापन नहीं करते वह अभी भी आध्यात्मिक बाल्य और किशोर अवस्था में है और बड़ों की तरह बिना किसी वास्तविक भय के खतरा मोल नहीं ले सकता यह कि तुम अभी से आध्यात्मिक दृष्टि से वयस्क हो गए हो तुम में से अधिकांश नहीं हुए हैं अपने आप के विषय में अत्यधिक निश्चिंत मत हो